धिपाद के चौवालीसवें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं एतया एवं सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषया व्याख्या इस चौवालीसवें सूत्र में दो समापत्तियों को लेकर के विचार किया जा रहा है में और बयालीसवें सूत्रों में सवितर्क निर्वितर समापत्तियों को लेकर के विचार किया चार समापत्तियां हैं अर्थात चार समाधियां हैं सवितर् समाधि निर्वितर समाधि सविचारा समाधि और निर्विचारा समाधि समाधि कहो समापत्ति कहो एक ही बात है सवितरका निर्वितर इन दो समापत्तियों में स्थूल भूतों की चर्चा की है सवितर् में तीन अनुभूतियां साथ में हो रही होती हैं और निर्वित समापत्ति में केवल अर्थ की अनुभूति हो रही होती है उन दो समापत्तियों में एक में तीन की अनुभूति और एक में अर्थ मात्र एक की ही अनुभूति यहां सविचारा और निर्विचारा इन दो समापत्तियों में विषय सूक्ष्म है उन समापत्तियों में विषय स्थूल थे यहां सविचारा निर्विचारा इन दो समापत्तियों में विषय सूक्ष्म है यानी समाधि का जो विषय है वो सूक्ष्म है वहां समाधि का विषय स्थूल था तो कहा जा रहा है एक सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषया व्याख्या था पूर्वोक्त निर्वित समापत्ति के समान ही यहां पर सूक्ष्म पदार्थों वाली जो सविचारा निर्विचारा समापत्तियां हैं उनकी व्याख्या भी उसी सूत्र के अनुसार समझ लेनी चाहिए सविचारा समापत्ति को लेकर के जो हम विचार कर रहे हैं विचारा समापत्ति में जब समाधि लगती है सूक्ष्म भूत का तन्मात्राओं का और पहली तन्मात्रा है गंध तन्मात्रा, जो कि पृथ्वी का कारण है स्थल भूतों में जो पृथ्वी है उसका जो कारण है वह कारण गंध तन्मात्रा है जब गंध तन्मात्रा का साक्षात्कार होता है तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं त्रत्र भूत उन भूत में जब समाधि लग रही है तो गंध तनमात्रा की जो समाधि है उस समाधि में अर्थ का बोध तो हो रहा है नाम का भी बोध हो रहा है उसका ज्ञान भी हो रहा है उसके साथ साथ वो कहते हैं देश काल निमित्त अनुभव अवच्छिन्नषु एक देश है यानी स्थान और काल का हैं समय निमित्त का अर्थ है साधन जिस देश में जिस स्थान में योगी बैठकर के समाधि लगा रहा है उस स्थान की अनुभूति भी रहती है और जिस समय में जिस वक्त समाधि लगा रहा है उस समय की भी अनुभूति होती है और जिस मन के माध्यम से जिस निमित्त से समाधि लगा रहा है उस मन की भी अनुभूति होती है तो देश काल और निमित्त स्थान समय और साधन उन तीनों की भी अनुभूति हो रही होती है विषय है गंधतन मात्रा जो कि सूक्ष्म विषय है इस गंद मात्रा का जो साक्षात्कार योगी कर रहा है उस साक्षात्कार में नाम अर्थ ज्ञान इन तीनों के साथ साथ में नाम अर्थ ज्ञान इन तीनों के साथ साथ में देश काल और निमित्त ये तीनों भी जुड़े हुए हैं इन सब की अनुभूति कर रहा होता है इसको सविचारा समापत्ति कहा है और इस सविचारा समापत्ति में जिस सूक्ष्म भूत गंध तन्मात्रा का साक्षात्कार करता है उसके बाद में रस तन्मात्रा का साक्षात्कार जो जल तत्व का कारण है पंचमाभूतों में जो जल है उस जल का कारण यहां रस तन्मात्रा है उसी प्रकार साक्षात्कार करता है जिस प्रकार गंध तन्मात्रा का साक्षात्कार करता है ठीक इसी प्रकार से रूप तन्मात्रा का साक्षात्कार करता है जो कि अग्नि का कारण है उसी प्रकार स्पर्श तन्मात्रा का साक्षात्कार करता है जो वायु का कारण है ठीक उसी प्रकार शब्द तन्मात्रा का साक्षात्कार करता है जो आकाश का कारण है तो पृथ्वी का कारण गंध तन्मात्रा, जल का कारण रस तन्मात्रा, अग्नि का कारण रूप तन्मात्रा, वायु का कारण स्पर्श तन्मात्रा, आकाश का कारण शब्द तन्मात्रा। इन पांचों तन का साक्षात्कार इस सविचारा समापत्ति में करता है और इन साक्षात्कारों के साथ में देश काल और निमित्त भी तीनों जुड़े हुए हैं स्थान भी समय भी और साधन रूपी मन भी उसकी अनुभूति रहती है यही सविचारा समापत्ति है पांचों तन का साक्षात्कार करके आगे बढ़ता है तो ज्ञानेंद्रियों का साक्षात्कार करता है फिर कर्मेंद्रियों का साक्षात्कार करता है बारी बारी से फिर स्वयं मन का भी साक्षात्कार करता है मन के माध्यम से ही मन का साक्षात्कार करता है वहां वो साधन भी बनता है और साध्य भी बनता है जैसे दीपक अन्यों को दिखाता हुआ स्वयं को भी दिखाता है मोटा सा उदाहरण है जैसे दीपक अन्य पदार्थों को दर्शाता हुआ स्वयं को भी दर्शाता है स्वयं को भी दिखाता है अन्य पदार्थों को दिखाता तो रहा है दीपक और उसके साथ साथ स्वयं को भी दिखाता है यह सामर्थ्य दीपक में है ठीक इसी प्रकार मन में भी यह सामर्थ्य है मन जिस प्रकार अन्य पदार्थों का साक्षात्कार करवाता है उसके साथ साथ स्वयं मन का भी वो साक्षात्कार कराता है तो यहां पर कहा जा रहा है पांच तनमात्राओं के बाद में पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया और उसके बाद मन मन के बाद अहंकार का साक्षात्कार अहंकार के बाद में महतत्व बुद्धि का साक्षात्कार और बुद्धि के बाद में सत्व रज और तम इन तीनों पदार्थों का साक्षात्कार इन समस्त पदार्थों का जो साक्षात्कार हो रहा है इन साक्षात्कारों में नाम भी जुड़ा है अर्थ तो है और उससे संबंधित ज्ञान भी जुड़ा है उसके साथ साथ में स्थान का भी बोध हो रहा है समय का भी बोध हो रहा है और जिसके माध्यम से इनका साक्षात्कार हो रहा है उस मन का भी बोध रहता है यह है सविचारा नामक समापत्ति जिसमें सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार हो रहा है अब इन समस्त पदार्थों का साक्षात्कार कर करके बार बार समाधि लगा करके इनकी अनुभूति कर करके जब सुदृढ़ बन जाता है योगी अपने आप को मजबूत बनाता है और समाधियों को भी दृढ़ बना लेता है जब सविचारा नामक समापत्ति सुदृढ़ बन जाती है तब निर्विचारा समापत्ति में प्रवेश करता है और वो जो निर्विचारा समापत्ति में प्रवेश करता है उस स्थिति में जब वो जो मन है जिस पदार्थ का साक्षात्कार करवाता है उदाहरण के लिए सूक्ष्म भूत सूक्ष्म भूतों में पहला सूक्ष्म भूत गंध तन्मात्रा है जब गंध तन्मात्रा को विषय बना करके उसकी समाधि लगाता है तब निर्विचारा समापत्ति लगती है तो वो जो मन है मानो प्रज्ञा च ये जो प्रज्ञा रूपी मन है स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्वासा यदा बहती तदा निर्विचारा इति्यते महर्षि वेद व्यास कहना चाहते हैं यहां पर मन को प्रज्ञा शब्द से स्पष्ट किया है मन का एक नाम प्रज्ञा भी है मन का एक नाम चित्त है मन का एक नाम मन है और मन का एक नाम प्रज्ञा भी है क्योंकि ज्ञान का साधन होने से मन को प्रज्ञा शब्द से कहा है तो कहते हैं प्रज्ञा च स्वरूप शून्य इव अर्थमात्रा यदा भवती ये जो मन है स्वरूप से शून्य सा होकर जब गंध तन्मात्रा को विषय बनाकर के गंध तन्मात्रा का साक्षात्कार करवाता है तब स्वरूप शून्य इवा मन जो है मानो अपने स्वरूप से शून्य सा हो जाता है अर्थात मन गौन हो जाता है मन की अनुभूति नहीं रहती है केवल अर्थमात्र निर्वासा गंध तन्मात्रा ही वह प्रकट हो रही है वह केवल अर्थ है ना नाम है ना ज्ञान है और ना स्थान है ना समय है और ना निमित्त है इन सभी अनुभूतियों से रहित केवल मात्र अर्थ की अनुभूति रहती है अर्थ मुख्य रहता है बाकी सब गौन हो जाते हैं केवल अर्थ मुख्य रहता है जब केवल अर्थमात्र निर्भाष होता है केवल अर्थमात्र का साक्षात्कार होता है वो समाधि निर्विचारा समाधि है। वहां किस स्थान पर बैठकर के योगी समाधि लगा रहा है उस स्थान का बोध नहीं रहता है गौन हो जाता है वह बोध दब जाता है और जिस समय में जिस काल में वो करता हूं काल की भी अनुभूति नहीं रहती है वो भी गौन हो जाता है और जिस मन के माध्यम से साक्षात्कार हो रहा है वो मन भी गौन हो जाता है वो भी धूमिल हो जाता है न स्थान है न समय है और न साधन इन तीनों की अनुभूतियों से रहित ना नाम की अनुभूति है ना ज्ञान की अनुभूति है केवल अर्थमात्र निर्भास है यानी केवल अर्थमात्र का साक्षात्कार हो रहा है यही निर्विचारा नामक समापत्ति है एक और बात समझने की है यहां पर भले ही ये पदार्थ तनमात्राओं के रूप में साक्षात्कार हो रहे हैं ज्ञानेंद्रियों के बारे में या कर्मेंद्रियों के बारे में मन अहंकार महतत्व रूपी बुद्धि जितने भी पदार्थ ये साक्षात्कार में प्रत्यक्ष हो रहे हैं ये किस रूप में होते हैं इस बात को लेकर के महर्षि वेद ने एक बहुत अच्छी बात कही वो कहते हैं तत्रापि एक बुद्धि निर्ग्राह्यमेव तत्रापि एक बुद्धि निर्ग्राह्य उदित धर्म विशिष्टम वो कहते हैं ये जो साक्षात्कार हो रहा है एक बुद्धि निर्ग्राह्यम ओ एक बुद्धि वाला यानी एकत्व को लिया हुआ इकाई के रूप में उसका साक्षात्कार हो रहा है यानी अवयवी के रूप में साक्षात्कार हो रहा है महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया था अवयव और अवयवी अवयव और अवयवी अवयवों के समुदाय को जब एकत्रित किया जाता है संस्थान विशेष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है परमपिता परमेश्वर ने समस्त अवयों को एक विशेष रूप से संगठित किया है जहां एकत्व आता है एकाई की स्थिति होती है उसको अवयवी कहते, है। तो कहते हैं तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्रापि, ये जो समाधि लग रही है सूक्ष्म विषय वाली समाधि विचारा निर्विचारा नामक समाधि जो लग रही है तत्रापि उस समाधि में भी एक बुद्धि एक ही बुद्धि यानी एकत्व का ही बोध होता है वहां पर, वहां भी एकाई के रूप में एक के रूप में उसकी अनुभूति होती है जो गंध तन है वो एक एकाई के रूप में यद्यपि गंध तन बहुत सारी है उसमें से एक को अगर हम सामने रख करके देखें तो उस एक में एकाई है एकत्व है उसमें भी बहुत सारे अवयव है पर वो एक अवयवी के रूप में गंध तन्मात्रा भी एक अवयवी के रूप में एकाई के रूप में प्रत्यक्ष होता है एक बात कही जा रही है चाहे गंध तन्मात्रा का प्रत्यक्ष हो चाहे एक ज्ञानेंद्रिय के रूप में प्रत्यक्ष करता हो चाहे वो नेत्रेंद्री को प्रत्यक्ष करता हो या कर्मेंद्रियों में किसी वाणी का प्रत्यक्ष करता हो किसी भी पदार्थ का प्रत्यक्ष करता है वो एकाई के रूप में एकत्व के रूप में प्रत्यक्ष करता है तत्रापि एक बुद्धि निर्ग्राह्यम एवं तनमात्राओं को ज्ञानेन्द्रियों को कर्मेंद्रियों को इन इनमें से किसी भी एक पदार्थ को जब प्रत्यक्ष करता है देखता है तो एकाई के रूप में देखता है और मन को भी एकाई के रूप में एकत्व के रूप में देखता है अहंकार को भी एकत्व के रूप में देखता है महतत्व रूपी बुद्धि को भी एकत्व के रूप में देखता है इतना ही नहीं सत्व रजतम यद्यपि सत्व बहुत सारे हैं रज बहुत सारे हैं तम भी बहुत सारे हैं उनमें से एक सत्व को जब प्रत्यक्ष करता है उसको भी एकाई के रूप में देखता है यद्यपि उसमें अवयव नहीं है वो मूल पदार्थ है मूल है उसके कोई अवयव टुकड़े नहीं हो सकते परंतु वो एक है एकाई के रूप में है जैसे आत्मा एक है जैसे परमात्मा एक है, है वैसे ही त्व एक तत्व भी एक है यद्यपि सत्व अनेक है उन अनेक तत्वों को मिलाकर के ही महतत्व रूपी बुद्धि बनाते हैं ऐसे और तत्व बनते हैं लेकिन उन अनेक तत्वों में जब एक सत्व को सामने रखकर के देखें तो वो एक सत्व भी एक है इकाई है वहां पर, पर उसके अंदर अवयव नहीं है वो निरवयव है निरवयव के रूप में एक है एक सावयव के रूप में एक है और एक निरवयवी के रूप में एक है इस बात को समझना है समाधि में जिस किसी भी पदार्थ का प्रत्यक्ष दर्शन करता है तो वो एकाई के रूप में एकत्व के रूप में दर्शन करता है इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्रापि एक बुद्धि निर्ग्राह एकत्व का ही बोध होता है